तो इसके बाद अब वो कथा कहने लगे तो बोले भाई देखो ये तुमने जो बात पूछी है इसका उत्तर बड़ा चमत्कार मय है और श्री कृष्ण की कृपा न हो तो इस कथा पर लोग विश्वास भी नहीं करते और न इसका रस उपलब्ध कर पाते हैं ये अपनी विद्या से अपनी बुद्धि से अपने तर्कों से और अपने लौकिक ज्ञान से भगवान की लीला कथा का कोई मर्म समझना चाहे तो या तो अभिमानी है या मूर्ख है कोई समझ सकता नहीं ये तो श्रीकृष्ण की कृपा से ही और श्रीकृष्ण के भक्तों के द्वारा संलालित होकर के ही कोई इस लीला को कुछ समझने में ये समर्थ होता है यहां उसी श्लोक को फिर लिखा थी का कार्यक्रम तीन ना तपस्काया ना भक्ताया कदाचना निरासूस हो वाक्य रचना में बस भगवान ने कहा कि जो सुनना न चाहे जो तपस्वी न हो जो भक्त न हो और जो भगवान में दोष देखे उसको उसको ये बात मत सुनाना तो श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तभी तो ये बात सुनने को प्राप्त होती है तो वहां क्या हुआ अब भगवान ने सोचा कि अब भाई अतिकाल हो गया ये हमारे सब सखा तत्व तो नमालू उसके पेट में गए और क्या क्या इन्होंने दुख भोगे कितना कितना संकट सहा जल गए सब अब इनको कुछ खाने पीने को मिल जाए जरा आनंद लेंगे लें खेलें तो ठीक हो तो सिर्फ पूर्णिमा भगवानी अब उनको ले आए कि यमुना जी के किनारे सखा संग बच्चा लिए पहुंचे यमुना कूल देखत बन दन शोभा धनी खेलत तन मन फूल यमुना पूर्ण की शोभा अपने सखाओं को दिखाते हुए देखो ना ये कैसा एक बढ़िया फूल खिला है और देखो ना ये यमुना का तट कितना मनोरम है और यहां पर तो सारी खेलने की चीजें हमारी मौजूद है और देखो ना यहाँ अब भगवान जो है अव चिम्यम तुलिनम वयस्या सुकेली संपन्न मृदला अनुसद आलोकम स्ट्ररोगमृता पत्रिक्वन प्रतिध्वानल छद्रमाकुलम अब ये कहने लगे उनसे कि देखो भाई ये पुलिन भूमि जो है ये बड़ी भारी रम अत्यंत रमणीय हो गई और जितने भी ये सुंदर सुंदर सामग्रियाँ आवश्यक होती है भोजन के समय स्थान कैसा हो आसन कैसा हो वहाँ का वातावरण कैसा हो ये सब तुम देखो यहाँ पर कैसा है तो वर्णन करने लगे भगवान बोले भाई तुम देखो खेलने की और खाने की तमाम वस्तुएं भी और आयोजन भी और वातावरण भी भूमि भी हवा भी और यहाँ के आसपास के जीव जंतु भी बड़ा सुंदर ये देखो बालू देखो, ये, ये मानो ऐसा है कि ये कपूर के समान जो सुंदर ये उजली उजली बालू ये तो मानो यहाँ पर चादर बिखी है बड़ी कोमल बिखरना गया, और ये देखो ये जो आस पास जो ये भरे पूरे निर्मल जल के सरोवर हैं और इन पर इनके वृक्ष स्थल पर इनके रैयों पर जो कमल खिल रहे हैं इससे मालूम होता है कि सब हंस रहे हैं तो सरोवर सब हंस रहे हैं ये कमलों का खिलना मानो इनका हंसना है और फिर देखो ये ये गाय जो हैं उन तो सरोवरों में से गान ध्वनि निकल रही है ये खिले हुए जो पुष्प हैं सरोवरों में उनके परिमल से जो सुगंधित वायु है उसका स्पर्श पा करके ये घेर के घेर राश राश तमाम भ्रमर पंक्तियां ये यहां पर खींच खींच कर आ रही और गुंजन कर रही हैं ये ये जो भ्रमरों का गुंजार है ये इन सरोवरों की स्वर लहरी ही तो है, बड़ा सुंदर इनका गान हो रहा है और देखो और ज्ञान है कि जलाशयों के इन सरोवरों के सुंदर सुगंधित जल से जो खिंच खिंच कर अगणित ये पक्षियों तो का दल ये पक्षी समूह जो यहां पर ये बड़े मधुर कंठ से जो कूजन कर रहे हैं सब सबके सब पक्षी बोल रहे हैं ये भी इनका संयोग ही है और फिर देखो ये नए नए सब वृक्ष बेल इनमें नए नए सबके पत्ते निकले हुए हैं नए नए विभिन्न रंगों के फूल लगे हैं नए नए फल हैं तो ये श्रेणीबद्ध ये पक्षियों की पंक्तियां ये भ्रमणों के द्वारा गुजार करके पर पक्षियों के पक्षियों के कल अव से युन हम लोगों को बुला रही तुम लोग यहां बैठो तो यहाँ बैठ करके मर घर पर आएगा किसी का स्वागत किया जा जाता है ना? तो ये मान हमारा स्वागत कर रहे हैं सबके सब बन के सारे उपकरण हमारे स्वागत में लगे हैं ओ सखा ये पुण्य सुहावन अठगनी सुखद और उपावन स्वच्छ बाल उध तलावा सुबह बाल मुनि मन चरावा दिक्ज पुंज अली श्रेणी पूजन दुध सब सुख सुखदी ता बसी भूत न भगामी बोल के प्रतिधुन रुचि ही एकानी। ता एकामी पा धुल्षा पथिक मनहारी कालम जी के रही है पट छ नील कल्लोल ही की फूली फूली महा है मालती चारू जी की दौरे दो भ्रमे और मधुप मधु रसी गुंज गुंजार साजे सीरी सीरी चले हैं पवन परस्वती मकर विराजन झुमरे गुम अभरे वचन भरे कुसुम के भार देखो शिशु मन मित्र हो यह बन सुख को सार इस भगवान ने मध्यान्ह भोजन की भूमिका बनाई कहना नंक मन यहाँ भोज के सारे के सारे साधन इस यमुना तट पर सबके सब, के सब उपलब्ध है यमुना का तट सरोवर का निर्मल सुगंधित शीतल जल ये किनारे पर लगे हुए तमाम दक्षियों की शीतल छाया और बोले तुम लोग कहोगे कि बर्तन चाहिए खाने के लिए थाली वाली देखो ना ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो पद्म पत्र हैं ये भोजन के पात्र हैं और भोजन के समय अब छूट गई लोग अब तो वो टेबल ऊपर ला गए धूप खे गए धूप भोजन के समय हम महाराष्ट्र में गए एक बार तो वहां पर वहां की चाल है वहाँ भोजन के लिए चौका उका लगा करके और वो मानते हैं कुछ मान के बैठाते हैं और फिर वहाँ धूप खेते हैं दान करते हैं माला रखते है सुगंधित चीज रखते हैं जिससे भोजन करने वाले का मन प्रचलित हो जाए सात्विक वातावरण फैल जाए वहाँ किसी प्रकार की वो भोज, भो, भोजन में रस बहुत उपता न हो पवित्रता आ जाए सात्विक भाव आ जाए तो भगवान कहते हैं कि यहाँ है, धूप की तो धूप के सुगंधे तो उससे बढ़िया जो स्थान स्थान पर ये कमलों की जो सुगंध निकल रही है फैल रही है ये मानो धूपदान हो रहा है और भोजन के समय संगीत हो तो भवरों का गुंजार और ये पक्षियों का पूजन ये मानो संगीत हो रहा है और वो गर्मी लगे तो पंखा चाहिए तो स्वर्ण ये जो पवन देवता है शीतल मंद सुगंध होकर के आज ये मानो पंखा जल रही है तो सारी चीजें सुखस्वरून गंभीर भोजनापेक्षवत्स्यम तथा गीतमृग भ्रमरा ध्वनिजलास भोजन पात्र तक सुषित शीतलाशीतला जल शरत्ता धनभ्य छाया चेत सुख भोजन सामग्री दर्शिता यहाँ पर साधन सामग्री मौजूद है तो अब अब अभी भोजन की इतनी पहले भूमिका गांध करके अब भगवान बोले कि देखो भैयाओ अब देर बहुत हो गई अब सब लोग खा नहीं बड़ा जुलंद हो गया और भैया हमें भी भूख लगी आई तुम लोगों को भी भूख लगी हो ये ये ये नहीं कहें हम उपकार कर रहे हैं तुम्हारा तुम, तुम खा लो एहसान नहीं अरे भैया हमें भी बड़ी भूख लगी तुम लोग बैठ जाए तो फिर भी खा रहे नहीं तो देखो हमको हम तो भूख लगी है तो कहा उन्होंने कि देखो भैया ये बछड़े जो हम ना ये इतने जल पी लेंगे ये मीना के बड़े सुंदर धारा बह रही संगीत में और पास ही हरी हरी घास उगी हुई ये तमाम बड़ी विस्तीर्ण भूमि है घास से लगी हुई सुकोमल सुकोमल घास तो ये इनको जल पिला करके और इनको तो बछड़ों को छोड़ दो और ये तो अपनी घास पर धीरे धीरे विशरम अपना खाए देव अतर्भोक्त देता दीवारी के पी चरम तुश्चण कृल भगवान ने कहा कि ये तू धीरे धीरे अपना चलते रह और पानी पिला के उनको छोड़ दो और सखा मिली सब मिली ही भोजन करु बैठ सुख धामा भई बड़ी काल चले गये क्षुदा तसा बांधित था भाई बच्च प्याय सुखी नी को निकट सही तन भावत जी को अब वो श्रीकृष्ण की इच्छा गोदालकों गो की इच्छा उनकी इच्छा उनकी इच्छा मिली हुई इच्छा है अपनी इच्छा अलग रही नहीं कोई नहीं और अंतिकार तो हो चुका तो सबने कहा भैया ठीक तुमने तो सच्ची बात हम तो हम तो कर हम तो रहे थे कि लोगों ने कहा तुमने कह दिया तुम बड़े बच्चे हो भैया तो जल्दी कराए तो सब उसे ही ही हो करके बचड़ों को पुकारा पसंद दो बच्चा सारे के सारे इकट्ठे हुए उनको तो यमुना की धारा की तरफ लिए गए हाँक दिया वो पंक्ति पंक्ति करके सब सब लाइन बांध कर और जल पीने लगे सब अब ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये यमुना जी जो है ये गंगा जी के धारा से मिल गयी सारे सफेद बछड़े तमाम ये छोटे उज्जवल धारा से लगी, बड़ा सुंदर अपन को पानी वानी बिखला करके सामने बड़ा बड़ी सुंदर घास रही वहां इनको सबको ला करके खड़े खड़े कर दिया और कह दिया तुमने घास चलो अब देखा कि ये घास चलने लगे स्वस्थ हो गए तो बच्चे सब आए और तो अपनी अपनी छींकों को लगे खोलने तथे इत्या बच्चा न युद्ध श्राद बले मुक्तवा शिक्षा न गुरु गुरु समम भगवता को मीरा हरित तो सुब जमीना कीरा कहाँ तन बछरा जब लागे तब सब मिली भोजन अनुरागे अब ये सब भोजन के लिए बैठे अब महाराज यहां भोजन की बात तो बड़ी विलक्षण है ये मंडल बनेंगे बीच में तो लिया शाम सुंदर घेरा डाल दो लंबा चोड़ा मैदान तक दा घेरा डाल करके फिर दूसरा घेरा तीसरा घेरा चौथा घेरा तो जितनी वो आगे आगे घेरा हो उतना घेरा बड़ा हो छोटा घेरा फिर उससे बड़ा घेरा फिर उससे बड़ा घेरा उससे बड़ा घेरा इस प्रकार असंख्य शिशु और गंभीत हो रही आज आज तो कलेरा होगा ना तो जो रोज मैया आते थे प्रसाद साहब वो भी सवाल और अपनी अपनी सब माओ ने कह दिया उनसे कि आज भैया जाओ आज मौज होगी वहां पर बाधा के हैं तो सबको तो खाने को ऐसा अवसर मिलता नहीं अरे मैया का डर लगता है ना और आज तो कन्हैया और दाऊ भी नहीं जो डांटेगा अकेला कन्हैया है तो सब लोग चलेगा तो महाराज ये तो बच्चों से कहा बोले ये बोले बुलि एक काम करो अलग अलग कपड़े वाले अलग अलग घेरा लगाओ लाल कपड़े वाले अलग और हरे वाले अलग और कीड़े वाले अलग शाम वाले अलग इस प्रकार से घेरा लगा तो वो अब उन लोगों ने देखा महात्मा तो वो कहते हैं कि आकार बैठे और ये कमल पत्रों के राशि इकट्ठी हो गई हो तो पहली जो पं चढ़ी तो पीले कपड़े वालों थी। की थी पीत वर्ण की होगी साड़ी की साड़ी दूसरी लाल वर्ण की तीसरी शान वर्ण की चौथी हरे रंग की ये कहते हैं कि सरस्वती जी देख देख कर बोल रही थी पर बीच बीच में देख देख के चका जाती वो मोहित हो जाती सौंदर्य को देख करके तो बोलते बोलते थक जाती और ये देखने वाले जो लोग थे इनको भी प्रेम आ जाता तो ये पूरा वर्णन नहीं कर पाते तो इस प्रकार पंक्तियां लग गई लेकिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ वहां पर वो आश्चर्य ये सबने देखा कि ये कन्हैया तो हमारे और मुहके बैठा है प्रत्येक बच्चे को दिखाई दिया कि ये हम को देख रहा है अब घेरों बहुत से और घेरों की कि किसको याद रहा वो तो श्याम सुंदर को देखें बस श्याम सुंदर उनको देखें यही तो बड़ी रुचि साधन की चीज है कहीं रहें किसी जगह रहें दूर रहें नजदीक रहें आंखों के सामने सामने श्याम सुंदर खेलता रहे दूसरी चीज दीखे नहीं तुम हमें देखा करो हम तुम्हें देखा करें वो श्याम सुंदर को देखें श्याम सुंदर उनको देखें और ऐसा जब हो जाता है तो तब तब श्याम सुंदर ये नजदीक ही रहते हैं फिर दूर मामने वालों के लिए दूर हैं जब वो बच्चे रोको हमारे तो सामने बैठे हैं तो उनके सामने बैठे और ये कोई भ्रांत अनुभूति नहीं है ना, ये कोई माया से ऐसा दिखाई दिया भगवान ये सो नहीं सचमुच वो प्रत्येक बच्चे के सामने बैठ गए ऐसी बात नहीं कि ये केवल भ्रांति हो केवल बहन हो गया हो कि हमारे सामने बैठा है या भगवान ने आंखें ऐसी फिर भी सो नहीं साक्षात भगवान स्वयं ऐसे बनकर की बैठ गए और वो अपने असंख्य गोप शिशुओं को मित्रों को सखाओं को और अमृत भरी दृष्टि से देखने लगे को एक एक को देख रहे हैं असंख्य सिखाओं से गिरे हुए भगवान इस प्रकार के हिमचंद्र कृष्णस विश्वपुर राजमंडलना फुल दृशो बजारहिष्टा बिचले गुछदा भूर्व कर्णिकाया बैठे जू बीच करपार जो बीच कृपार सुंदर सखा चम जिस जिन कमल मध्य सुकर्णिका शुभ पत्र चमु जिस छा गि बैठे ब्रजपाल मध्य बने चह सोहत सब तय समुख ऐसे कमल के बीच का जैसे बाल मंडली बैसी नखत विशाखा होती है जैसी तीन मध शाम सुबह सोहत यूं राष राकेश लखे जो जमु तम दिश मुक्ता रची मध गोपाल मरकट मन खबि जाकर का दिखाई ये क्या <coughs> जग मगत जराई तो अब ठीक है तो खोल ली सब के लिए बर्तन चाहिए ना भोजन पात्र तो महाराज भोजन पात्र का क्या ठिकाना सारा बल बन, सारी बनस्थली वहां पर अपनी अपनी ओर से समर्पण करने वाली चीजें मैंने तो हमारी थाली में लो सब अपने अपने अंगों को देना लगे सारे वृक्ष जो है छोटे पत्ते वालों ने तुझा थोड़ा सा दुख किया कि हमारा पत्ता छोटा अब हमें कैसे बोले किसी के मन में आ आरोप नमक रख लेंगे इस पर चार रख लेंगे मरचा रख लेंगे छोटे छोटे पत्ते बहुत तोड़ना है निहाल हो गए सब अब हजारों हजारों वहां पर गो शिशु हजारों हजारों वृक्ष किसी का एक पत्ता किसी के दो पत्ते किसी के चार पत्ते सारे वृक्ष निहाल हो गए की आज हम भगवान के और सखाओं के भोजन पात्र बने भगवान के बिकों तो सब सखाओ तो खाएंगे ना किसी तरह के पत्थर बचों में नहीं मर्यादा वाले लोग जरा गड़बड़ करेंगे ये हाथ बस किसी प्रकार की पत्थर बची नहीं इस पर भगवान ने न खाया हूं तो ये कोई तो फूल ही लगाए बोले भैया बड़ा सा फूल है इस फूल पर रख के खाएंगे मौज है तो ये छोटे-छोटे शिलाएं रही नहीं देखा कि हम तो अभागी रह गई तो बच्चों को मिलना बोल हम तो पच्चा नहीं देंगे हम तो शिला पर रख इसको धो लेंगे बड़ी चिकनी चिकनी है ये इस पर रख के खाएंगे तो किसी ने पत्ते लिए किसी ने अंकुर लिए किसी ने फूल लिए फलों ने कहा हम बड़े तुमसे दो दो काम तुम ये खाएंगे और तुम, तुम, तुम, तुम, तुम, तुम तुम्हारे जो छिड़के उनको रख लेंगे पाथर भी बनाएंगे और कई फलों के गोट गुड़े करके उसी को पाथर बना दिए